विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आज हमारे साथ विशेष डॉक्टर साहब हैं उनसे बातें करेंगे तो आप सभी की तरफ से डॉक्टर साहब का बहुत बहुत स्वागत है माई सेल्फ इज डॉक्टर ए दुबे एंड आई आई वाज पोस्टेड इन बिहार एज ए ड्रग इंस्पेक्टर एंड ऑल्सो लाइसेंसिंग अथॉरिटी ऑफ आयुर्वेदिक ड्रग्स फॉर होल बिहार नाउ प्रजेंटली आई एम प्रेसिडेंट ऑफ Bis आयुर्वेद Parishad Bihar unit. Mm -hmm -hmm. And मधुबन uh, uh, uh, Radio ब्रह्म कुमारी कम्युनिटी रेडियो स्टेशन द्वारा जो है मुझे आमंत्रित किया गया और मैं आपके आमंत्रण को स्वीकार करते हुए आपके कक्ष में आया <laughs> जी डॉक्टर साहब बहुत ही अच्छा लग रहा है आप ए के दुबे साहब हैं अपने यहाँ ग्लोबल सबमिट में आए हुए हैं ग्लोबल सबमिट में जहाँ पर अध्यात्म शांति और एकता की बातें हो रही हैं तो मैं चाहूँगा कि आप इस पूरे आयोजन को देखकर क्या फील करते हैं किस तरह का मैसेज दुनिया में फैलाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है और यहाँ का जो एक्सपीरियंस है वो थोड़ा सा अपने शब्दों में हमें सुनाइए हाँ एक्सपीरियंस तो बहुत हुआ और सबसे खुशी की बात है कि जो थीम इस साल का था हुँ, हुँ, वो बहुत ही एक स्पिरिचुअल टी के माध्यम से आप जो है पीस को और भी जो चीज़ है आपने उसको रखा है हुँ, हुँ, हुँ, और वो काफी जो है ज्ञानवर्धक है हुँ, हुँ, हुँ, और हमारे आयुर्वेद में हुँ, हुँ, हुँ, हुँ, आ, जो भी चीज़ें हैं वो है कि मिथ्या आहार और विहार से रोगों की उत्पत्ति होती है और आयुर्वेद में स्वास्थ्य सेवा के साथ साथ मन की भी चिकित्सा की जाती है और उसमें जो है इंद्रिया है और इंद्रियों इंद्रियों को किस तरह से अपने वश में किया जाता है और उसकी जो कर्म इंद्रिया है उससे किस तरह से कार्य किए जाते हैं इन सारे चीजों का वर्णन जो है आयुर्वेद में विशद रूप में दिया गया है और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे अभी जो ब्रह्म कुमारी में जो चीज़ जो शांति के लिए जो किया गया है कि उसका जो है आईब्रो के बीच में जो एक सेंटर पॉइंट है वो सेंटर पॉइंट जो है आपका एक शांति का प्रतीक है और वो शांति जो है वो हमारे आयुर्वेद में भी जो एक है कि जो भी चीज़ें हैं वो आपके इफ़ यू आईब्रो के सेंटर में आप अगर वहाँ से एक लाइन आप ड्रॉ हैं, हुँ, हुँ, बैक साइड में तो एक ब्रेन का एक पार्ट होता है पिनियन बॉडी वो पिनियन बॉडी इज द केज ऑफ विजडम वो केज ऑफ विजडम है वो आपको जाता है तो वो रिसीवर है और वहाँ से सब कुछ जो है वो फिर कन्वे करता है हुँ, हुँ. तो जो चीज़ें जो हैं ये आपके ब्रह्म कुमारी द्वारा जो उनके जो सिद्धांत हैं और आईब्रो के बीच में जो पिन पॉइंट जो सेंटर है वो हम लोगों के आयुर्वेद में भी जो है उसी को ही माना गया है और इसीलिए जो है हम लोगों को जिस धर्म में भी ये है कि जो है आप जो भी ध्यान करें ध्यान करने के पूर्व जो है उसके पोजीशंस को जो है एक शीतल चीज़ से उसको करें उसका तो एक टीकाकरण का भी हम लोगों के यहाँ है और टीकाकरण में जो जो चंदन का उपयोग होता है वो चंदन शीतल होता है और वो उसका जो है वहाँ पर पिन वहाँ लगाने पर आए पर लगाने से उसकी शीतलता जो है डायरेक्ट जो है आपके पिनल बॉडी पे जाती है और पिनल बॉडी को एकदम शांत करता है और वो जो है वहाँ के शांत वातावरण से उसकी जो एनर्जी जो निकलती है वो एनर्जी जो है सकारात्मक एनर्जी होती है और उससे जो है हम सारे दिन भर का कार्य को हम लोग करते हैं तो ब्रह्म कुमारी का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो हमारे आयुर्वेद के भी जो प्रिंसिपल हैं जो सारे प्रिंसिपल हैं उसमें एक प्रिंसिपल ये है जो कि वो कौन करते हैं इसलिए हम ये कहेंगे कि ब्रह्म कुमारी के जो भी सिद्धांत हैं वो आयुर्वेद में पहले से पूर्ण पूर्ण रूप में वो दिए गए हैं और आयुर्वेद का तो सिद्धांत है आर्ट ऑफ लाइफ जीने की कला जी जी. वो जीने की कला है और वो स्वास्थ्य को सिर्फ नहीं देता कि सिर्फ जो फिजिकल स्वास्थ्य नहीं है उसमें मेंटल स्वास्थ्य है हु हु. उसमें मन के चिकित्सा जो है वो वो भी होती है और जो शरीर की चिकित्सा है वो भी होती है और शरीर की चिकित्सा में भी जो है क्या कि उसमें भी आपको पूर्व की जो चिकित्सा है शरीर रोग के बाद रोग के हो जाने के बाद की चिकित्सा है और रोग के पूर्व की चिकित्सा है आपका लाइफ स्टाइल कैसा हो ये ऋतु के अनुसार जो क्या चीज़ लेना है क्या चीज़ खाना है दिन में क्या खाना है सुबह का क्या खाना है दोपहर क्या खाना है शाम को क्या खाना है रात्रि में क्या भोजन करना है इस चीज़ की चिकित्सा है तो अगर इसमें कहीं मिथ्या आहार हो गई तो आपको रोग उत्पन्न हो जाएगा उसी तरह से मिथ्या विहार भी है अगर आप विहार करेंगे मिथ्या तो उससे भी रोगों की उत्पत्ति होती है और हमारे यहाँ आयुर्वेद में जो है बात पित्त और कफ ये दो सिद्धांत है वो सिद्धांत ये है कि एक स्वस्थ मनुष्य जो है उस वो बात पित्त और कफ तीनों इक्वेरियम स्टेज में रहता है साम्य अवस्था में रहता है वो आदमी स्वस्थ माना जाता है अगर आपके खान पान में किसी भी चीज़ की अधिकता हो गई बात की अधिकता हो गई तो आपके शरीर में बात रोग उत्पन्न हो जाएंगे आपके शरीर खान पान में अगर पित्त की अधिकता हो गई तो आपके शरीर में पित्त रोग की उत्पत्ति हो जाती है और पित्त रोग के अंतर्गत कई बीमारियां हैं बात रोग के अंदर कई बीमारियां हैं कफ रोग के अंदर कई बीमारियां हैं तो ये सारी बीमारियां तो इस शरीर को शरीर के कैसे स्वस्थ रखें इसकी विशद विवेचना है आयुर्वेद में और फिर मन की भी चिकित्सा करें और उसको कै स्तर से ज्ञा ज्ञान इंद्रियों को अपने बश में कैसे करें उसकी भी पूरी तरह से चिकित्सा की अवधारणा दी गई हुई है जी जी जी डॉक्टर साहब बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे श्रोताओं को आपकी बातें सुनकर कहीं ना कहीं अपने जीवन के प्रति या फिर जो आयुर्वेद के प्रति जो आकर्षण है वो बन गया होगा और मैं चाहूँगा कियु आयुर्वेद और अध्यात्म का जो समन्वय आप बताने की कोशिश कर रहे थे जैसे दोनों आँखों के बीच में जो तिलक लगाने वाला पॉइंट है उस चीज़ को आपने याद किया और मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं वो ऊर्जा है वहाँ पर एक आत्मा का निवास स्थान है जिसके बारे में आपने बताने की कोशिश की और साइंटिफिक वे में भी ये बताया जाता है कि वहाँ पर कोई एनर्जी है उस एनर्जी को जो है देख नहीं सकते लेकिन वो पूरी शरीर को चलाने की क्षमता रखता है और पूरी भावनाओं के साथ यानी हम जो भी बातें करते हैं उसको समझने की कोशिश करती हैं और जो भी हम लोग एक्शन करते हैं वो उसी के द्वारा होता है अगर वो नहीं तो शरीर हलचल करना बंद कर देता है ऐसे आज ये सारी चीजें जो है हम समझ पा रहे हैं और इस चीज को ही लोगों तक पहुंचाने का जो प्रयास है वो यहाँ पर किया जा रहा है अध्यात्म बीच में, में, इस के और में आपके शब्दों में कुछ आ, जी, अगर जी। स्वागत है तो मैं चाहूँगा की आप जरूर मेरी एक हार्दिक इच्छा थी और मैं वहाँ पे था समिट में मैं भी था जी जी और बहुत से लोग आए गणमान्य व्यक्ति लोग आए हाँ। अपने सब, अपने शब्द अपने अपने विचार रखे यहाँ तक कि महोदय उपराष्ट्रपति जी बिहार इंडिया वेंकटा नायडू जी आए तो मेरा यह मानना है कि यह अब एक ग्लोबल एक्सेप्टेशन है हमारा जो ब्रह्म कुमारी का जो संस्था है वो अब हमारा एक मेरे अपने मन की उद्गार ये है कि इसको एक ग्लोबल एटीट्यूड देने के लिए आपको हमारे भारत सरकार को ये चाहिए कि उनको एह, इस संस्था को के चीफ को जो है उनको एक नोबल प्रा, प्राइज देने के लिए आपको रिकमेंड करना चाहिए शांति के लिए जो शांति जो ये आ, का प्रतीक है हमारा ब्रह्म कुमारी यह एक ग्लोबल एक्सेप्ट हो गया है यह हम अब महसूस कर रहे हैं क्योंकि इसमें जो है एक कंट्री इसमें जो है आज के देख मतलब कि वर्तमान में जो है अभी ये इस चीज इस सिद्धांतों को माना है तो हम भारत सरकार से मेरा अनुरोध है कि आप इस ब्रह्म कुमारी के जो चीफ हैं उनको एक शांति का नोबल पुरस्कार के लिए जो है भारत सरकार द्वारा अनुशंसा की जाए ताकि जो है अगले वर्ष जो या भविष्य में जो है शांति पुरस्कार जो है इसको प्रदान किया जा सके तो हम लोगों को एक बहुत खुशी होगी आ, ये मेरा अपना एक मन का एक उद्गार है जो आपके सामने मैं व्यक्त किया हूँ <laughs> जी डॉक्टर साहब बहुत ही अच्छी भावनाएँ आपने व्यक्त किया है ब्रह्माकुमारी संस्थान को विशेष नोबल पुरस्कार सरकार के द्वारा शांति का दे तो एक सार्थक काम होगा ऐसे आपकी भावना है और बहुत ही अच्छा भावना आपने व्यक्त किया है आपने व्यक्त ही नहीं किया उसको अनुभव की अनुभव भी किया है यहाँ पर आकर शांति का आपने अनुभव किया और शांति से आपको जो है सुकून मिल रहा है और उस शांति का जो अंचली है यहाँ से ले जाकर आप अपने देश में अपने प्रदेश में जो है सभी के लिए आप बाटेंगे ये प्रसाद ऐसी मैं शुभ करता हूँ और हमारे साथ तो बहुत इस एपिसोड में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत दिल से बहुत शुक्रिया आपका और मैं अपने प्लेटफॉर्म से ब्रह्म कुमारी का जो भी बिहार की यूनिट है हम उसे टैगिंग करके हम अपने जो चिकित्सा शिविर के जितने प्रोग्राम होंगे उसमें हम लोग ऐड करेंगे और ऐड करके जो है और ब्रह्म कुमारी से हम लोग जुड़ने की कोशिश करेंगे हम लोग जो है हमारा जो प्लेटफॉर्म है जी जी जी चिकित्सा से संबंधित है जी जी जी और पहले तो हम लोग शिविर करेंगे आपके जितने भी ब्रह्म कुमारी वहाँ पर हैं बिहार में है एटलीस्ट पटना और कई जगहों पर हैं है है है। तो हम वहाँ जा करके और वो करेंगे जी बहुत ही अच्छी भावना आपने व्यक्त किया है आशा करता हूँ आपको ईश्वर जो है सफलता दे और बहुत जल्दी आपने जो सपना देखा है शांति का संदेश और ब्रह्मा का जो विचार है वो लोगों तक पहुँचाने का पूरे बिहार में आप पहुँचाइए और सबको जो है शांति का संदेश मिले और सबके जीवन में खुशियाँ आए बिहार शांति का जो केंद्र है हाँ <laughs> की नगरी है तो होना ही चाहिए नालंदा यूनिवर्सिटी है पुरानी यूनिवर्सिटी है जो सब ये सब संदेश देती है ज्ञान का ज्ञान का संदेश और ज्ञान जब तक आदमी के अंदर जब ज्ञान से ही ऊर्जा की उत्पत्ति होती है और जो सकारात्मक ऊर्जा आती है उसी से ही उसका जो होता है और जब तक आपके मन में जो ऐसी शांति की भावना नहीं आएगी तब तक हम लोग नरस्य नारायण तो बनेंगे नहीं नरस्य नारायण बनने के लिए आपको ये ब्रह्म कुमारी का जो संदेश है जो इनके सिद्धांत उसका अनुसरण करना पड़ेगा जी, जी, आज के जी। समय में, में। तो इसलिए जो है ये एक बहुत आवश्यक हो गया है क्योंकि अब पूरे विश्व में इतना उथल पुथल हो रहा है इतनी होने की बात है मेरा तो ये रहा मेरा तो ये विचार है कि जितने भी महाशक्तियां हैं जो आपके जो जैसे रसा है अमेरिका है जो महाशक्ति है महाशक्ति में जो जो जो वीटोज जिसको पावर है हुँ, हुँ, वारे उसमें भी एक इस तरह की संस्था का एक मेंबर होना चाहिए हुँ, हुँ, ताकि हुँ, कोई भी डिसीजन अगर ले कोई भी, भी कोई भी कंट्री में किसी भी तरह का अगर कुछ अगर न्यूक्लियर पावर के या कुछ तरह का जो वेपन्स जो लोग बनाते हैं वो बगैर किसी अनुमति के इस संस्था के अनुमति के नहीं बनाए क्योंकि इसके बनाने के पीछे कहीं न कहीं जो है वो उद्देश्य जो है रक्षा तो करना है लेकिन रक्षा करने के साथ साथ ये कभी माना नहीं जा सकता है कि जो वो रक्षा आज के डेट में है हो सकता है किसी किसी ऐसे व्यक्ति के अधिकार में वो चीज आ जाए कि उसका दुरुपयोग कर सके आइंस्टीन ने जब अपनी थियोरी दिया था जिस समय कि, कि जो है न्यूक्लियर पर बम्बॉडिंग किया और एनर्जी बहुत सी सारी निकली उसमें से और उसने जो सिद्धांत दिया और उस सिद्धांत से काफी चीज हाइड्रोजन बम भी मतलब कि परमाणु बम का प्रवेश किया ताकि एनर्जी उसको मिलेगी E उन का उन्होंने किया था लेकिन उनको बाद में खुद ये तकलीफ तकलीफ हुआ हुआ ये बाद में तकलीफ हुआ कि इसके से हमको कष्ट है तो से कष्ट तो दुरुपयोग साइंस तो है साइंस इज वेरी गुड थिंग आज के देश में हम इवन ये कपड़ा भी पहनते हैं तो एक सिला हुआ मशीन है मशीन भी जो है आखिर कपड़े से ही तो बनता है कपड़ा भी बनता है मशीन से हम अगर आए हैं ट्रेन से तो भी वही यहाँ पर आए हैं जो भी चीज़ें हैं जो सुन रहे हैं माइक है हमारे प्रसारण के लिए इस सारी चीज़ें जो हैं है, चीज़े है, ये हमारे साधन के लिए साइंस के द्वारा ही साधन है इसका अगर सही इस्तेमाल करें तो सबसे अच्छी बात है इसका अगर दुरुपयोग करेंगे तो गलत बात है तो कभी भी अगर ये किसी के भी मन में कभी बात हो सकती है तो ये इसके लिए समय समय पर जो है ऐसा आदमी को ध्यान देना कि उसका दुरुपयोग नहीं होना नहीं, चाहिए तो इस दुरुपयोग को ध्यान में रखते हुए अब ये आवश्यकता हो गई है कि जो भी चीज़ महाशक्तियों के बीच में एक पीस का एक पीस के जो मेम्बर जो चीफ है उसको आप वहाँ पर उस कमेटी में रखें ताकि उसको ये बैलेंस बनाए रखें कि उस चीज़ को कोई भी चीज़ छोटी कंट्री बड़ी कंट्री के बीच में जो तनाव हो रहे हैं उसको दूर किए जा सके। तो उसके बीच में एक सेतु का काम कर सके। हाँ एक सेतु का काम कर सकें और आ, बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया डॉक्टर साहब बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ आपकी भावनाएँ हम तक पहुँच रही हैं तो पूरे विश्व तक भी आपकी भावनाएँ पहुँचेगी रेडियो के माध्यम से और चलिए जाते जाते मैं कहूँगा कि एक छोटा सा हल्का सा मैसेज आप जो है जो आपने अनुभव किया है एक मैसेज हमारे सभी श्रोताओं को कोट करें अब आ, मैसेज के रूप में तो सबसे बेस्ट जो हम मैंने मैंने महसूस किया है कि स्पिरिचुअलिटी फॉर यूनिटी पीस एंड प्रॉस्पेरिटी ये आदमी को सब कुछ तीनों जो है आपको इस्परिचुअलिटी से ही ये आ, मिल सकता है और यह ज्ञान जो है ब्रह्म कुमारी के द्वारा ही संभव है मैं ऐसा महसूस करता हूं और मेरी कामना क्या कि मतलब पूरे देश की कामना है कि जो है ब्रह्म कुमारी हमारा से हमारी संस्था है और हम इससे अधिक से अधिक जुड़ें और जुड़ करके सभी लोग जो है नर से नारायण की तरफ यह है मार्ग प्रशस्त करें जी शुक्रिया डॉक्टर साहब बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और आपने संदेश में बताया कि अध्यात्म एकता शांति और सुख ये सारी चीज़ें जो है जब आप ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की फिलोसफ़ी को समझेंगे और उसको आचरण में लाएंगे ज्ञान तो सब जगह जैसे बिहार की बात आप कहे तो वहाँ पर ज्ञान का भंडार है लेकिन ज्ञान के साथ साथ उसे आचरण में लाने की जो क्षमता है वो राज्योग से मिलती हैं तो मुझे लगता है कि आपने जो बातें बताई अध्यात्म एकता शांति और सुख ये चीज़ें जो है पाने के लिए हमें कहीं ना कहीं ज्ञान को अपने आचरण में लाना होगा तो चलिए इन्हीं शुभकामना के साथ एक बार फिर से डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच नमस्कार तो साथियों आज के इस एपिसोड में बस इतना ही फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में तब तक आप बने रहिए रेडियो मधुबन के साथ सलाम नमस्ते खमा गनी सुनते रहो